आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एमएच चौधरी की लिखी झलकी गाजर का हलवा निर्देशक हैं कमल दत्त शरूर सुरेशों का आने दो उसे ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा विन हाँ दीदी ऐसा <laughs> <laughs> <आए? laughs> लगता है दीदी मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं, नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे लगा सुरेश होगा अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है कभी भी आ जाएगा उसकी राह देखने का क्या मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना। वो गुप्ता जी है ना? गुप्ता जी कौन गुप्ता जी अरे वही तेरे चीजा जी के मित्र उनकी एक लड़की है गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने ऐसी तुम क्यों परेशान हो रहे अरे पूरी बात तो सुन अच्छा बता तेरे चेचा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं ये तो और भी अच्छी बात है अरे क्या खाक हाँ अच्छी बात है आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ दो तो घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे अब समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है यही की एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा बस तू तो अपनी हाँकने लगा और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने है। उन्होंने ये कर रखा है ये शादी तो तो कर नहीं करनी है शादी ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना ये तो मुसीबत है माँ मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे ओ, मामा जी आप कब आए <laughs> बस ये समझ लो कि अभी आया। वैसे बहुत तो किसता वो मैं, मैं मामा जी वो हाँ हाँ, हाँ बता दे बेटा है कोई लड़की तेरी नजर में मैं, मैं शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा सविता वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है मां क्या ट्विस्ट आया कहानी में मैं समझी नहीं और समझोगे कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती मामा जी, ये कहानी नहीं हकीकत है तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे मुझ पर भरोसा रखो मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा मां पिताजी आ गए तू अंदर जा तुझे ही उनका पारा चढ़ जाएगा अच्छा मां। <laughs> फिर तुम जी, जी जी। पिछले महीने ही तो तुम यहां से गए। बस फिर बस दिन के लिए आया हूं। काम होते ही चला जाऊ चार दिनों के लिए तो आते हो और जब तक दो चार महीने नहीं बीत जाते तुम का नाम नहीं लेते आप आते ही बढ़ गए बेचारे के पीछे कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं मेहमान कौन मेहमान ये है। जी मेहमान पर... अरे किसने बुलाया था इसको देखो देखो चला आता है है मुंह बस बस भी कीजिए आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है। देखो, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई बैर नहीं परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे जीजा जी जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुंचा दू तब तक मैं इस घर ऐसी जाने वाला नहीं कहानी कैसी कह, कहानी कह, कह अरे रुकमणी ये क्या बकवास कर रहा है जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो, सुरेश है वो वो वो वो सुरेश है अभी तक चला गया था तू तुझसे कहा गया था ना है की तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है जीजा जी, जी आ, इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रही है हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ अरे सुरेश तू कुछ कहता क्यूँ नहीं सुनो, सुनो, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा सुरेश बेटा बेटा तू जानता है जा अच्छा ये वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है नहीं नहीं ये सच कह रहा है सुरेश को एक लड़की पसंद है उसका नाम सविता है हाँ? उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है तुमको इतना सब पता था तुमने मुझे नहीं बताया अब मैं गुप्ता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा ये सब तो मुझे भी अभी पता चला है सुनो जी लड़का नौजवान है अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हुआ सुरेश को समझा दो समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूंगा जीजा जी अब आप इस बढ़ते हुए तूफान तो को नहीं रोक सकते हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घुटा जाता है ये बात है तो सुन लो अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में एक लाख रुपया नकद लाने होंगे एक लाख रुपए ये तो सरासर ना इंसाफी है जुल् है। ये सब मैं नहीं जानता ठीक है अगर एक लाख रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे अरे पहले एक लाख रुपए तो लाओ फिर बात करेंगे वो रुक्मणी देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ तो अरे वीरेंद्र क्या कर दिया एक लाख रुपए कहाँ से लाओगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी पहले मुझे सुरेश से दो एक प्रश्न करने हैं सुरेश जी मामा जी ये बताओ सविता देखने में कैसी है मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ कहाँ तक पढ़ी है एमी है है है गुड रसोई का काम जानती है? मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है। उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी पर <laughs> पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं अरे भांजे यही तीन प्रश्न तो पूछे थे जीजाजी ने अपनी शादी से पहले <laughs> अच्छा ये बता तू तो सविता को यहाँ ला सकता है क्यों नहीं मामा जी तो फिर जाओ तुरंत लेकर आओ। ठीक है। मैं। बता कि एक लाख रुपए का प्रबंध कौन करेगा तुम मैं? तुम करोगी दीदी अरे मेरे पास इतने पैसे कहा जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे दो लाख आ गए हैं ना बा ना। पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे अरे तुम कैसी माँ हो अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती और फिर सोचो दीदी लाख रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है तो इससे तो, क्या होगा ओ, कुछ नहीं होगा तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा दीदी और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए ये तो ठीक है पर ये पता चल जाने के बाद की उनके साथ धोखा किया गया है वो फिर से अड़ गए तो? तो तो यही तो, यहीं पर तो मात खा रही हो हो तुम तुम अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई कि वो कैसे आदमी है अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए हाँ, ये सब तो तू ठीक ही कह रहा है और फिर समस्या का हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा hmm, दीदी तो मैं ऐसा करता हूँ वो नाटक किया करता है उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप तुरंत वापस लौटता तुम पैसे तैयार रखना ठीक है सविता ये मेरी माँ है चरण छू ना नमस्ते माँ जी ये रहने दे बेटी भगवान तुझे सदा खुश रखे मामा जी कहाँ है मेकअप करने गया है आते ही होगा अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा <laughs> लगता है है वीरेंद्र आ गया कैसा लग रहा हूँ दीदी <laughs> अरे, ये ये क्या मेकअप कर रखा है पूरे साठ साल का लग रहा है तो अरे देखा भांजे तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है अच्छा तो तो ये ये सविता है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मामा जी। मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी भांजे न... ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजाजी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा न... वो पैसे मामा जी वो भांजे तुम आम खाने से मतलब रखो पेड़ गिरने से क्या लाभ हाँ तो दीदी पैसे, है? ये रहा केस। पैसे हैं हैं पैसे इसमें रखे और इस डिब्बे में क्या है आ, गाजर का हलवा आज सुबह ही बनाया था सुरेश <laughs> ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं ये तुमने बहुत अच्छा किया <laughs> हाँ तो दीदी जीजा जी से कहना आ, सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं अच्छा मैं अभी बुलाती हूँ यू आर ग्रेटी आप नमस्ते शर्मा जी नमस्ते नमस्ते बैठिए बैठिए बैठिए शर्मा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई <laughs> वैसे मुझे आज ही पता चला कि सविता सुरेश से शादी करना चाहती चरण छू वो बेटी आ, और, रहने दे बेटी रहने दे भगवान तुझे लंबी उम्र दे वैसे शर्मा जी मैं तो चाहता था कि सविता की कि शादी किसी अच्छे घराने में हो, लेकिन क्या हमारा घराना नहीं नहीं ये बात नहीं है शर्मा जी मैं तो ये कहने जा रहा था हाँ। मैं तो भूल गया। हाँ ये रहे आपके एक लाख रुपए आप लाख ले हैं शर्मा जी आ, बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है आप देख लीजिए पूरे एक लाख है।, है आप ही के पैसे क्यों शर्मिंदा करते हैं नहीं शर्मा जी पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का ये जी जी बिल्कुल पक्का समझिए साहब। लीजिए तो सविता ने बनाया गाजर का हलवा ऐसा बड़ा स्वादिष्ट है बड़ा स्वादिष्ट है आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है अरे जीजा जी आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी है? जीजा दिया जी। मेरा मतलब है शर्मा जी <laughs> शर्मा जी अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है पर एक बात की कमी है जी, वो उनकी मुछ नहीं अरे मुछ तो मर्दानगी की निशानी होती है अब आप ही बताइए शर्मा जी मूछो के बिना आदमी अकलमंद नजर आता है मुझे इसका क्या पता मेरी तो कोई नहीं इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी के लगर, आप... लगर, लगर, लगर, फिर जीजा जी जी जी जीजा को क्या हो रहा है हुआ कुछ नहीं है वो खाँसता हूं ना तो हिलने लगती नहीं, है नहीं नहीं नहीं, नहीं। जगमोहन जी ये हिल नहीं रही है बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है छूट रही है जीजा जी ये ऐसे ही हिलती है ये आप भी कमाल करते हैं ये जी ये अरे ये तो नकली है जरूर तुम कोई बैरू क्या हो हो बताओ बताओ, बताओ कौन तुम वरना भी पुलिस को टेलीफोन करता पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए ये भी तुम्हारी नकली ही बस कुछ मत पूछिए दो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा और एक लाख आप ही के हैं दीदी ने दिए थे तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो, और क्या करती? आप तो तो हुए थे। इस समस्या को किसी किसी प्रकार तो हल करना हाँ, ही था ना? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सविता पसंद है, हाँ, है? और नहीं तो तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था अरे रुकमणी कभी मैंने तुम्हारी पसंद को नापसंद किया है जी, जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं हाँ, साले जी पक्का ही समझिए अरे भाई बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है <laughs> गाजर का हलवा अभी आप सुन रहे थे एमएच चौधरी की लिखी ये झलकी निर्देशक थे कमल दत्त ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है